विज्ञान और धर्म स्वामी विवेकानंद की दृष्टि में मानव जाति जिस महिमा मंडित आदर्श की ओर अग्रसर हो रही है उसकी गौरव में परिसमाप्ति एवं परिपूर्णता के लिए प्राच्य एवं पाश्चात्य दैवी अदृष्ट विधान के अनुसार अपनी पृथक पृथक भूमिका निभाते चले आ रहे हैं पाश्चात्य ने प्रमुखतः भौतिक पदार्थों के स्वरूप के विषय में अनुसंधान किए हैं जबकि प्राच्य ने आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए तथा अंतर जगत के नियमों को जानने के लिए धर्म के क्षेत्र में प्रयोग किए हैं बाह्य जगत का ज्ञान एवं बहिर प्रकृति पर विजय तथा अंतर जगत का ज्ञान एवं नियमन ये दोनों ही मानव जाति के विकास के लिए आवश्यक है पाश्चात्य विज्ञान और प्राच्य दर्शन इन दोनों का स्वस्थ संतुलन एवं सुखद सम्मिश्रण करने में स्वामी विवेकानंद कई कारणों से अत्यंत उपयुक्त एवं सक्षम थे उन्हें भारतीय संस्कृति धरोहर के रूप में प्राप्त हुई थी उनका जन्म तथा शिक्षा दीक्षा एक हिंदू परिवार में धार्मिक वातावरण के बीच हुआ था एक मेधावी विद्यार्थी के रूप में युवावस्था में ही उन्होंने पाश्चात्य दर्शन शास्त्र का गहन अध्ययन किया जिसने कुछ समय के लिए ईश्वर एवं अतीन्द्रिय जगत के सत्यों में उनकी निष्ठा को झकझोर दिया लेकिन पाश्चात्य दर्शन उनकी सत्य के लिए अतृप्त असीम पिपाशा को तृप्त नहीं कर सका वे सत्य की रूपरेखा मात्र से संतुष्ट होने वाले नहीं थे चाहे वह कितनी ही सुंदर और युक्तिपूर्ण क्यों न हो वे तो यथार्थ सत्य चाहते थे जो युक्तिवादी पाश्चात्य दर्शन उन्हें प्रदान करने में असमर्थ था ऐसे ही एक संशयात्मक अज्ञेयवादी मन स्थिति को लेकर अथवा सत्य के एक ईमानदार अन्वेषी के रूप में वे श्री रामकृष्ण के पास आए श्री रामकृष्ण के व्यक्तित्व में भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति त्याग तपस्या और अतिन्द्रिय राज्य की अनुभूतियाँ मनोघनीभूत हो गई थी वे प्राच्य विशेषकर भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति के औपनिषदीय भारत के मानो घनीभूत विग्रह स्वरूप थे स्वामी विवेकानंद जो उस समय नरेंद्रनाथ दत्त थे समस्त आधुनिक संशयों और प्रश्नों को लेकर सत्यों को खोजने खोजते उनके पास आए थे वे प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा सिद्ध किए बिना किसी भी वस्तु को यहाँ तक कि आध्यात्मिक जगत के उच्चतर सत्यों को भी स्वीकार करने को तैयार नहीं थे श्री रामकृष्ण और नरेंद्र का मिलन दो विचारधाराओं संस्कृतियों एवं दृष्टिकोणों के मिलन के सदृश था इसके परिणामस्वरूप एक नवीन दर्शन और जीवन के प्रति एक अभिनव धार्मिक दृष्टिकोण का जन्म हुआ जिसमें पुरातन भारतीय आध्यात्मिक दृष्टिकोण दृढ़तर अधिक व्यापक और उदात्तता को प्राप्त होकर आधुनिक ज्ञान राशि को अपने से अपने में आत्मसात करने में समर्थ हुआ नए आदर्श में पाश्चात्य की अथक कर्मशीलता के साथ प्राच्य की ध्यान प्रवणता कठोर तपस्या और नवृत्ति परक जीवन के साथ कर्म और दूसरों के प्रति सेवा का सहयोग से किया गया इन दो भावधाराओं जिनके प्रतिनिधि श्री रामकृष्ण व स्वामी विवेकानंद थे के एक दूसरे में विलय से गौरव में भविष्य के नए धर्म का जन्म हुआ जिसमें सभी के लिए स्थान था और किसी को भी त्याग नहीं त्यागा नहीं गया था धर्म की वैज्ञानिकता पाश्चात्य विज्ञान तथा तो प्राच्य दर्शन विशेषकर वेदांत के बीच मेल मिलाप करने का स्वामी विवेकानंद ने विभिन्न प्रकार से प्रयास किया था सर्वप्रथम तो उन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि जगत तथा उसके क्रियाकलापों के प्रति वेदांत का दृष्टिकोण अवैज्ञानिक नहीं है उन्होंने यह प्रदर्शित किया कि समग्र वैज्ञानिक गवेषणा के दो मूलभूत सिद्धांत अद्वैत वेदांत में भी पाए जाते हैं विज्ञान जिस यौक्तिक प्रणाली का आश्रय लेता है वह अद्वैत वेदांत को भी स्वीकार्य है बौद्धिक गवेषणा का पहला मूल सिद्धांत है विशेष की सामान्य से सामान्य की अधिक सामान्य से अंत सार्वभौम सामान्य प्राप्त होने तक व्याख्या करना मैं सड़क पर एक विशेष प्राणी एक मानव प्राणी विशेष को देखता हूँ उसे एक बृहत्तर धारणा मानव में न्यस्त करता हूँ और मैं संतुष्ट हो जाता हूँ मैं उसे अधिक सामान्य धारणा में न्यस्त करके यह जानता हूँ कि वह एक प्राणी है यह विशेष को सामान्य से सामान्य को अधिक सामान्य से और अंत में सबको सार्वभम सामान्य से एक व्यापकतम सत्ता की धारणा से संबद्ध करना है वैज्ञानिक ज्ञान का दूसरा सिद्धांत है किसी वस्तु या घटना की व्याख्या उसके बाहर से न होकर भीतर से प्राप्त हो प्राणियों के क्रम विकास का सिद्धांत इसी तथ्य का एक रूप है जिसके अनुसार कार्य कारण का ही परिवर्तित रूप है कारण ही कार्य के रूप में परिणित होता है तथा कार्य की समस्त संभावनाएँ पहले से ही कारण में विद्यमान रहती है समस्त सृष्टि शून्य से उत्पन्न नहीं हुई है बल्कि एक कारण विशेष का विकास मात्र है स्वामी जी ने यह बताने का प्रयास किया कि वेदांत वैज्ञानिक चिंतन की इन दोनों शर्तों को पूरी करता है क्योंकि वेदांत प्रतिपादित ब्रह्म ही व्यापकतम धारणा है हम सभी मानव हैं कुत्ते बिल्ली मानव पेड़ पौधे व्यापकतर धारणा प्राणी के अंग हैं फिर ये समस्त जड़ और चेतन पदार्थ उस विराट सत्य के अंतर्गत है और यह सत्ता व्यापकतम सामान्य ही वेदांत का ब्रह्म है इसी से समस्त जगत की उत्पत्ति हुई है वही आदिकारण है तथा जगत की क्षुद्रतम और स्थूलतम वस्तु उसी आदिकारण का अंतिम कार्य है विज्ञान का तीसरा सिद्धांत जो वेदांत के निष्कर्षों के साथ मेल खाता है वह है सभी वस्तुओं की नैसर्गिकता नैसर्गिक एकता आधुनिक विज्ञान बार बार जिस तथ्य की पुष्टि कर रहा है वह है कि हम सब एक हैं, मन देह और आत्मा तीनों दृष्टि से स्वामी जी के द्वारा कहे जाने के लगभग एक शताब्दी बाद आधुनिक परमाणु विज्ञान इसी निष्कर्ष पर पहुंच रहा है कि संपूर्ण सृष्टि एक जड़ सागर के समान है और हम सब उसकी छोटी छोटी भंवरे हैं मेरी देह में आज जो जड़ पदार्थ है वह कुछ वर्षों पूर्व तुम्हारी देह या सूर्य या किसी पौधे या अन्य किसी नक्षत्र में सदा परिवर्तनशील अवस्था में रहा होगा विचारों का भी यही हाल है यह विचार सागर है जिसमें तुम्हारा और मेरा मन भंवरों के समान है हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार हमारे विचार एक दूसरे के मन में प्रवेश कर रहे हैं इससे भी व्यापक स्तर पर सामान्यकरण करने पर ज्ञात होता है कि जड़ पदार्थ और विचार का सार उनमें अंतर्भूत आत्मा है जो अनिवार्यतः एक होना चाहिए गर्वित मनुष्य से कहा जाता है कि तुम वही हो जो एक साधारण कीट है यह न सोचो कि तुम उससे पूर्णतया भिन्न हो समस्त प्राणियों के साथ एकत्व वह सम्भाव का यह महान संदेश अनुकरण योग्य है क्योंकि हम महत्तर प्राणियों के साथ एक होने में बड़े हर्ष का अनुभव करते हैं किंतु कोई भी निम्नतर प्राणियों के साथ एकात्मता की आकांक्षा नहीं करता स्वामी विवेकानंद ने यह भी स्पष्ट किया कि विज्ञान की अन्य किसी भी शाखा की तरह धर्म की भी अपनी क्रिया प्रणाली पद्धति मौलिक सिद्धांत और निष्कर्ष है जो अनुभव एवं युक्ति पर आधारित है योग शास्त्र ऐसा ही एक विज्ञान है जो प्रत्यक्ष अनुभव गम्य सत्य पर आधारित है जिनकी सत्यता कोई भी व्यक्ति स्वयं अनुभव द्वारा प्रमाणित कर सकता है योग में गवेशा का यंत्र भी शुद्ध सैयद प्रशिक्षित एवं एकाग्र मन ही होता है योग में मन के द्वारा मन का अनुसंधान किया जाता है पर फिर भी वह है तो एक विज्ञान ही जिसमें बारीक से बारीक बात का गहरा विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है धार्मिक क्षेत्र में अंतर जगत में गवेशा की अपने एक विधा है उसमें अपने वैशिष्ट के अनुरूप अनुसंधान के यंत्र हैं युक्ति द्वारा इसके परिणामों की जांच की जाती है तथा इस युक्ति संगत निर्णय की पुनः प्रत्यक्ष अनुभूति द्वारा सत्यता सिद्ध की जाती है इस तरह धर्म अपने आप में एक संपूर्ण विज्ञान है